हाँ साहब जैसे कर्ण टोंटा करके छोड़ दिया कर्ण से पीछे चौकी किसकी पड़े के दान दूधासन की दूधासन दानो और पूर्व को पुरब या दानो ऐसे नपलपा लप जैसे छोटा सा बादल में सुबह कहरु जर जोत को सालो जब ये कह भैया जो कोई जात जाइए जा मार दिए जो कोई जात जाइए जा मार लिए कोई मेरे लिए अज्ञा नहीं दिए उन्हें मैं देखूँ देखिए अर्जुन कितना जोतिया है अब साहब ने कहा पूछे न क्या ये है, ने किसी की अज्ञा ली में आर चलो राज अर्जुन के ऊपर को बैंक बजाय जबे दूधासन धाये जिसे कड़क के बीज से अर्जन पे आए अर्जन उतरो गुरु जी लगी दई तीन छान करो है खेत में दानो यानी दूधासन करो बलि की बाण ऐसो दियो आर दूधासन जड़ कित को भगा खून पे चढ़ो राज अर्जुन ये मालूम पड़ी नहीं कि ये रिश्तेदार आदमी है। रु जर जोध को सालों दूरदर्शन से पीछे चौकी किसी की पड़े अस्तुथाम जोधिया की यह अस्तुथाम कौन था के गुरु का बेटा ये अस्तुथाम बोलोगे भैया जो कोई जा जाइए मार लिए जो कोई जा जाइए मार लिए वाई बाप को सिखाओ तो अर्जुन और वाई बाप को बेटो में भाई कोई मेरे लिए हुक्म नहीं दिए ने मैं देखू अर्जुन कितनों जोधिया मैं देखता हूं इसको अब साहब ने तो ये पूछे ने नाच है ने किसी की आज्ञा दिए कौन अस्तु थे हाथ में और या राजुन पे हंडा अब या ये तो मालूम पड़ी ना कि तेरा गुरु को ये की बेटो है खून पचड़ो और अब अस्तुथाम कर आके हुई कौन के राज अर्जुन भाई चेहड़ो अस्तुथाम लड़े को मोर्चु अर्जन धर दे बाढ़ लड़ाई बीते गुरुजन मारो बाण कमान शुद्ध हिच पिनच गई टूट शुद्ध बुद्ध व पुरख की बच्चा हूं जायी हाथ सोचो छोट अस्तु थाम को भी मारता है तो वजह कारण क्या के वे के साहब ये भगत का और मालिक का भगत था कौन राजा सत के वे साहब हो जैसे अस्तुम मारो और हो गुरु पे फरियाद पड़ी गुरुजी फरियाद गुरुजी फरियाद गुरु फरियाद उन्हें कह रहे भाई का फरियाद है के तेरी इस ते अरे भाई जब भी तो क्या बात है हरे के राजा अर्जुन बाख दल में जितना हितपाक्ष तेने राजा अर्जुन सिखाया और पढ़ायो इतना कोई बाल को ना सिखाया और ने पढ़ायो मगर अर्जन ने आज तेरी तमाम भरोती भर दी क्या किया उसने भाई के करोस करो कहा अस्तु मार दी क्या है क्या है और के तेरी बेटी का बाल का मे तेरी का सुरम में तो उतको पर जीव तो तुम्हें भी ना छोड़ और हो गुरु ने ले बाण हाथ में और तो गुरु ने इसके ऊपर हल्ला करी जे लखात गुरु आरो राजा अर्जुन दिल में बोलो के तगात चेहरे ऊपर चढ़ के आगा तो अब कोई धीर धोपना को बंधाण नहीं और अब कोई बोलती को राखा नहीं ऐ पर ना अंत गुरु है इसने तू सिखाय पढ़ाओ है बाप समान है बारह वर्ष में मिलाए कम से कम गुरु को आदाब तो होना चाहिए जैसे गुरु नजीक रहो और ई गुरु का पा उनको राख दरुना गुरु हमारे अपनों करके राख बड़े हम सिख त्योहारे अर्जन जोड़े हाथ गुरु की करें जो हारी कृपा हम पेरा गुरु हम शरण त्योहारी भवत फिरा बलखंड में हमने तो समझो बिश्वा बीस गुरु नीति कर रो आज मेरा तू देख रहो हा जगदीश ओ गुरुजी खैर तेरी राजी आज मेरा वक्त बिगड़ रहा तो क्या तू भी मुह पे चढ़ के आ गो गुरु ने हार एक बच के आके ऊपर बाण हो जाओ छोड़ो कहते राजा अर्जन पे ई पावन में निहड़ो पड़ो जाने ऊपर से बाढ़ छोड़ो गुरु ने तो साहब या कि ऐसे कहे कि एक तीसरी आख और बताई तालवा राजाजन के और वो बाढ़ देखो हो जाए नट किसी के लेल के उछट के दूर तक खड़ो हो राजा के भाई गुरु चल गो क्या बच्चा चल गो कहते तो मेरो है। और हो गुरु के बाण दियो राज जैसे एक बाढ़ के मारे गुरु ने चक्कर खायो और घूमा और हो बात जब दरजोज के तार के भाई ठहरा कोई मत भगवी गुर के लागे बाण गुरु जब घूम लागे गुरुकू घूमत देख सबे दर बादल भागे जर जो धन सतग गए पाउन जोधा गुरु दादो हूँ ठहरो अभी एक और मुकाबला करने वाला हिस्सा वो कौन के दादा भीकम और साहब भीकम के लिए ऑर्डर दियो कौन ने कहू जर दादा हाँ भाई केले भाई दादा मरण जीवन और अब या बुढ़ापा तो तू भी भड़का तो भी जा दादो भीकम बोले भाई दादा बात ऐसी जैसो पोत तो मेरे लिए तू है ऐसा ही पोत तो मेरे लिए है भाई मेरे तो ये वसूल नहीं कि जो मैं उस पोता पे चढ़ के जाऊं जाऊंगा भाई दादा जानो पड़ेगा कि भाई नहीं अगर जे मैं तो पे चढ़ के आप तक गया हूं तो उस पर भी चढ़ के जाऊं लड़ने के लिए कहते तो भाई दादा बारह बारह वर्ष बार होगा कौन सी, मैं पहल किसी की, की ख़वाई वाले भाई दो तीन रोटी ने वह टाइम बिगाड़ो दो वा लाला ले अब मान ली तेरी बात अब जाऊंगा तेने मेरे लिए रोटी को तानो रुल्हा देो वह भाई को बखत बिगाड़ो तेरह बन रो मैं तुम्हें रोटी खा रहा हूं अब जाऊंगा ले बाढ़ हाथ में आर हमें दादा भैया तो बाख दल में राजा अर्जुन जो डर पे भी हो तो या भीकम के मारे डर पियो क्यों डर पियो के जब भी बाण छोड़ो जब पौन पौन बीघमे के तो इसका बाण के मारे रूख बेरख घास फूस में आग लग जा परश्राम अवतार को शिकार हुई होगी इतना दुष्टि आदमी हुई, हुई भी निघातो पड़ रही कौन के राजा अर्जुन के जब ये कह रहे बच्चा कमार हा दखवाड़ी जो अस्सी वर्ष को डोकर आरोप जय या में ले लियो आते ही जबर तो बावन लाख दल जाने और भाई तू जाने भीकम ऐसे आइये जैसे आए पहाड़ रे रे अंतर मंडरे साई कदी आए भी जे याने ले लियो बच्चा में आते ही जबर तो बावन लाख दल जाने तू जाने और जे कदी मेरी बांसुरी में टीर लग गई ने सुन ली तो आरी बैराट है ऐसे छता कर दूंगा कैसे भाई रेरे अंतर मडरे मेरा तो दिए खबर बैठाठ हूं मैं अर्जन बाणी भारतीय आज तेरी मैं वो चढ़ाऊंगू मेरा ओ दादा ऐसा है कि आज मेरा टाइम बखस बिगड़ रो क्या तू भी मेरे ऊपर चढ़ के आगो भाई दादा पिछली बात याद करनी चाहिए जैसा पोता आपके लिए ये है ऐसा ही पोता मैं हूं मगर देखो आज टाइम और वक्त सरता जब ये है राजा दादा तेने हम जाना बलहीन साबन को साहू को भी कहू मेरुसा पकड़ू मैं लक्षण दादा तेरी ही छेट छेट हो जा ओ दादा खैर तेरी राजी मगर मैं अब बिल करता हूं कि तू मेरा बुजुर्ग है दादा है मगर लोगों की सर थी चाहे बाप सु बेटो भिड़ जावे हो चार दादा सु पोतो भिड़ जावे हो पीछे कान नहीं करिया और एक बच के गुस्सा में आके और सहन सर बाण भ इसके ऊपर छोड़ा कौन पे राजा जन पे भाई सहन सर तीर बीरबल भीकम भूपा अर्जन कू गो जमी में पड़गा को ले गन को बाण या अर्जन शो लावा भेकम पे आख का बाण और याने आग को बाण उठायो ले गन को बाण ताण अर्जन पे झाड़ो हूं अर्जन पे जल बाण सबे से कर डारो याने अर्जन या शो अलावा पानी को बाण सीख लियो ये का छोड़ी गयो ई पानी का छोड़ी गयो साथ में दाग लगती रही वहां आग का खत्म हो जावे उसका पानी का खत्म हो जावे दोनों का दोनों नेता खड़ा रह जाए जब भी दादा अर्जुन दिल में बोलो के भाई हम की दी लखार देखे तो सहारे मन सो से की गिजा पड़ी पत्थर की और वहां तक तुल के और या याने या की भांडी में जी दादा भिकम की एक घा की लंग तमाम तोड़ गई कान की दादा भिकम की अर्जन की जाओ दंगी हैंग धज टू टी भुज कट गयो दादो या ने करो है अपंग एक घा के लंग तमाम तोड़ गए जब भी अर्जुन बोलोगे दादा के कुछ और चाहे कबास भाई पोता कोई दिना किरवटी होगी अब जान सुमार तो मार दे। अब तो जान सु तो क्या मारो मगर जा भांडी तुड़वा कहा ना तो है जरजोत के पास दादा हां भाई के कबास चेरो खुदा भाथो तो कोई टूक चेरो बांट खा और नहीं भाई कोई दिना की रोटी होगी मेरी अरे दादा एक कोई तो सू भी जो ध्या हुई दादा मेरी निगाह तेरे ही ऊपर ही तेने जितना बाढ़ छोड़ा सब उखलाउ छोड़ा के तो ऊंचा के नीचा और के इधर इधर बगलन में उन्हें तो सू जुआ ध्या भाई दादा एक बात बता लड़ाई ही तो मेरी बैराज के राजा की इसको मैंने क्या करो जो बीच में भजंगी बांध के कूद के पड़ो अंश के बंश की सोहे अर्जुन गाढ़ी कौन कहता अंश के वंश की सोहे अर्जुन गाढ़ी भिड़ो चरण का जब चूक चलाया बाण हमने जब तू जानो तो सुब अब कौन पर बल रो मानो के बार उठाए दो बार जन के साथ कौन कौन कुमार दादा वाका मैं अब देखूंगा हाथ हाँ। ओ दादा अब मुझे उसका हाथ देखना है तक कितने कन्ने मारे कितने कन्या ना मारे दो भिकम बोलो के सरा कुआ में पड़र भाड़ में निकल कुछ भी कर मेरे लेके तो बखात बावन लाख दल हो और अब या की या इसके ऊपर को हल्ला करी इधर को बावन लाख दल और इधर को एक ली जान है कान की रात जनजन की अरे हो बावन लाख के लिए हुक्म मिला। जैसे बावन लाख ने एकदम हल्ला करी कैलाश पर्वत तो में कौन जंगन का जयतवार गौरा महादेव महादेव ने छह महीने की नींद भर राखी गौर जाए इसका धोड़ा की घालीन बाउंड लाख की हल्दा राजा जनपे को चढ़ती देख और ई भागी कहा आते है महादेव जी के पास चढ़ा के अड़बेटो सैर दिन इसको लंगोटो तो खेच लिया और या क्या आंखो ये बोला भाके बेकूफ मेरा लंगोट तो मुझे दे रह क्या गंड खिला सद के चेरा लंग तो और भी पतो है कहा जब कौन कहते गौर जा महादेव जी से भाई अर्जन पे भाई हम चढ़े जब दल किरोड़ा हूं दी ही गौर हाय के हाथ मरोड़ा तू ईश्वर करियो काण बार जब चले घम किते चढ़े सावंत किते चढ़ गए तिरबंका कितनी तड़प पीलो कितने शंकर दौड़ सहाकर कर अब के तू भारत लिये उभार ना हक मारो जाए न कभी मेरो ही अर्जन सो झुंझार ओ महादेव जी सैर देनी जा और मेरा बाल का के ऊपर बाउंड लाख के हल्ला है अगर ये मेरो बाल को मारोगो तो मेरे लिए तीन तीन जोखल में ऐसा बाल का पैदल है और ये हाल है अच्छा क्या जब महादेव जी बोलोगे गौर जा कौन कहता है वो एक ओ गौर जाए के साथ तो मेरे जाने कितना आदमी भेज रखा है कौन है जब महादेव जी समझा यार कौन को गौर जा मैंने बीरमा दीनी सैन दिन सुंद्र पाए तेतीस कोट देवतान का मालक बिरमा है अर्थ में बैठो बीरमा दीनी सैन दिन सुंद्र पाए चढ़े राम और लक्ष्म अर्थ हरुमंत बैठा राम लक्ष्मण दोनों भाई बाकी पिये बैठा है को हनुमान धार में बैठो चढ़े राम और नचर लक्ष बिठाए चढ़े अर्जन के डारे मुथरा पद भी और संसारे। मैं तो ही खड़ो घट हाथ वानर चिंता नहीं जा इतनी सन्या है साथ आप कोई बात का फिक्र अफसोस मत करें कि वाके साथ तो मैंने गेम की बहुत पब्लिक बहुत बहुत और बहुत योद्धा बहुत अवतारी और ऋषि मुनि भेजको तो बस मैं यही चाहू के मेरा बाल क्या छिमाक नहीं तो लाख को भी खुदा एक को भी खुदा के तो लाख लाख आदमी इसके ऊपर बांध छोड़ रहा है कौन तो पे क्या जादना इसकी एक एक सैती लाख लाख आदमी कौन की राजफू चोर धार निगत रही लाखो एक लो जादर साधे लाख कार एक, एक सेंट लाख लाख आदमी में लिख रही है इसकी कार की राजा अर्जुन आप साफ हार लाख में तक था महाभारती अर्जुन ने बिचोड़ा पार रखा है और बिछा रखी एक एक सेंट लाख लाख आदमी में लिख रही जबी जर्जोत बोलो दादा हां भाई उन्हें के यार दादा बाउंड बात के हल्ला करिए बच के राज अर्जुन पे पर राज अर्जुन तेरे बकबक हंसरो है बाणन में कड़कारो है और एक भी बाण नहीं लग रहा इसके उन्हें कहते तो भाई अब ये तो मालक की माए इसमें मैं क्या करूं तू क्या करे इसमें क्या दोष किसी का उन्हें क्या था क्या कहते तो भाई दादा एक बात और कहा कि पंडून के तो जंग पे कमंडी और केरून के लक्षण दाणी भाई दादा ऐसा है कि मैं इस रुद्र बाण को और छोड़ूं। अगर जो रुद्र बाण से काम आ गई तो, तो आ गो और पीछे नहीं आए गो भाई छोड़ लो तो रुद्र बाण अलावा भगदंत दाना के अलावा और किसी की ताकत नहीं जो उस बाण से डाले और हो भगदंत दाना के लिए हुक्म दिया क्या हारे भाई भगदंत आपके लिए हुक्म है और रुद्र बाण को छोड़ो राजा अर्जुन के ऊपर हम भगदंत दानो आर बाण को हाथ में ले तो है जो कुछ उसका भोग बिलासा उसके लिए दे के आर यानी रुद्र बाण छोड़ो कान पर राजा अर्जुन पे भाई जब को पे भगदंत बाण रुद्र चेहराए पड़ती आई घोर अंधेर भाण रजनी उछाए जब को पे भगदंत जी बैठो अर्जन अर्थमान रुद्र खाली पड़ो ना सबको घटो है गुमान मालक की मर्जी रुद्रबाण भी खाली पड़गा एक बात टच नहीं होया उसका कान का, राजा का। ये बोले कि भाई दादा रुद्रबाण से भी ना मरो ही तो कहते भाई जब ना मरो तो मैं क्या करूँ कि भाई दादा एक बात और बता कहा के जो अर्जन के कर ध्वजा से फरक ये क्या चीज है क्या है उन्हें तुम मालूम नहीं है इसकी क्या दादा मालूम नहीं अरे बेकूफ ये ध्वजा नहीं है। तो ओ लाला ये तो वो चीज है कहा भाई बेरख पे हनुमान सबन ने बैठो देखे कौन कहता है दादा बेकूफ आजनी को हनुमान अर्थ में ढास ने बैठो बेरख पे पौड़ बिघामे पे मुफाड़ रखा है जितना बावन लाख का, का, का चल रहा है अपना धड़ में में बैरक बैठो ऐसो जितना चल रहा है सबन अपना धर्म अर्जन का तो बाल भी नहीं कट रहा उन्हें के दादा ई क्या हां कहते तो भाई दादा अब मेरा बस को जासू जंग करना भी नहीं और लड़नो भी नहीं मुकाब करनो भी नहीं भाई दादा अब जाका भगो जाओ भाग ले भैया हम तब भागें। उने के भगे उन्हें बात ज्यादा करोगे तुश लाल बैराट ना जीते गो अर्ज ना पहुंचो और हो जाकर तड़वा उखड़ा कौन का कह रो भाई आज निछत्र जीत को अर्जन के शीर्षीष डर जो धन भग चाल बो दादा दिखे बीच हाँ भाई दादा हम तो भजे पे डटो डे तो डट जाओ और नहीं भैया हम तो भगे और हो भगन को खड़ा जर जो तो साहब जब एक सिपे साला एक मालिक और धनी भग देवे जब और कौन की माने धौसो खायो जब अपनी ज्ञान देण को और मरण को रूप के तैयार खड़ो हो जाते अब जो बची कुछ फौजी दुनिया ही और अब भग पड़ी वास्वा गये तड़वा उखड़ा और भाग रो और हो राजा जन दबा के लियो, बाण हाथ में आर याने दबा के लियो, जैसे नजीक रह जावे और हो राजा जन ने नीच के लिए कौन को कहरू जर्जोत है कम अखा? हमारा खानदान की ये रीत नहीं जो खेत छोड़ के और दंग छोड़ के भागे कीर्तन बांधो लोहात कीर्तन बांधो सूत खेत छोड़ के भाग चलो है तो पिता लजाव बाप का नाम भी खराब कर दिया और बाप का नाम भी डूबे दिया हमारा खानदान का ये काम होता है मुंह पे लिए मुंह पे दिए और जो खेत छोड़ के भाग दिया ऐ पर किच की सुने भागना सुई हर हाँ लाके ला और फिर दबा के लियो, कौन राजा अर्जन ने और फिर नजीक रहो और फिर बाण या कुछ हो कौन राजा अर्जन ने और फिर थे। ओ लाला टेर अर्जन के है जर्जो जनमुख फिर खेत छोड़ छोड़कर भाभी चलो कहा तू तो मात जड़ेगी फिर अरे कम क्या माँ का सिकम में मां का पेट में दो दो जन्म लिएगा तू ऐ पर जीव और ज्ञान ऐसो प्यारी चाहे कोई कितनी न्यानती कितनी कुनेली बात कह लिए पर भागना सुध्यान सुने ही ना डटे ही ना हरजोत के बराबर कौन भगरो घर को पेडू के बाबर जबी जर्जोत बोलो कृपा हा महाराज अरे के भाई सब महाराज ये ओ कृपा आज तो बचाई जाऊं तो बचा ये बोलो क्या वह साहब मुरा ही जीव की पड़ है मैं कैसे बचाऊ क्या कृपा कोई तरकीब पर कोई उपाय हुए तो बता और नई वाड़ी छोड़े ना दवाई आ रहे अब ले बताए जाऊ तो बता क्या अच्छा महाराज लगाऊ एक तरकीब चल जात पीछे को डट डटके आर कृपा जिम्बेदार थे केरुन को और पंड को, को पेड़ों के उमड़े फटाश का करी राजपत राजा पंड का जयतवा हो महाराज आप तेरी जीत है देश को मुलक को मालक मैं तेरे घर को पैडू पेड़ों की बाम बारह बारह बरसोगम मेरे लिए आपने कुछ नहीं दिया आज तेरी जीत है आज मेरे लिए कुछ ये बोलो कि वाड़ी कृपा सब दे दूंगा ऐप दुश्मन जी को जा रो डर से दिया आज जी के महाराज पुल का जो कुछ दे जवाब दे उन्हें क्या अच्छा क्या हाँ तो मांग जा घर को ब्राह्मण है पेड़ों के बाम है अपनों बहुत तो दो चार पांच ग्राम मांग दिए हजार दो चार पांच हजार रुपया मांग दिए गो हाथी घोड़ा मांग दिएगा बचन दे दे अरे क्या सब बचन ये तू मांगे भेजो कुछ मांगना है कि महाराज बचन दे दे आखिर हुए तो ना टा तुमको कोई काम ही ना हुए तो फट वचन दे दिया राज बचन दो बचन तीसरों बचन रुके खड़े लग में के महाराज मांगू क्या छुट्टी तेरी मांग जब क्या मांगता है जर्जोद संक्रम में राजा भक्ता खूना मारिए जाकी जगमेश्वार आज तेरी अर्जन सो ओ सो महाराज सोभाराज यह जर्जोद संक्रमण रह गया जय भाई है कम मक मैंने तो ये समझी कि बहुत तो दो चार पांच गाँव मांगे हजार दो हजार लाख दो लाख रुपया मांगेगो, गो हाथी घोड़ा मांगे गोर भाई कृपा तेरी राज अगर आज मैं बचन पलट हूं तो मेरा छत्तीस को, को, को दाग लगे मगर कुरुक्षेत्र में मारूंगा आज अह महाराज आज छोड़ दे मेरे धीरे घेरे मारगे हम भी धापाई पड़ा जा बस इतने कुछ मिलते ही तो अपने पार बोल जा है तो भगत क्या हूँ भीव चारो भाई ससरमा का जंग सुजीत के आया राजा जिंदा छुड़ लाया एक सौ एक मवेशी ने लाया भीम में माधरू पड़ी कुधर कुख दल है उसको तेरह भाई एक नो अडाउ कौता का भी ने हल्ला कर दी अस्सी नब्बे हाथ की ताड़ उपाड़ के आधर के अंधा पे हल्ला कर तो दस खेत सु सु, खेत सुन के को राजंज सुख को पानी ले जावेर पहुंचो भी राजा अर्जन के पी अपना भाई से कोई भर भर के मिलते है मुसाफा करता है। बोलो के भाई राजा ने खेत तो पूरा पटको भाई यार तेज बावन लाख दल तमाम खत्म कर दियो हुए हाँ के भाई परमेश्वर ने चोखी एक राख दी भाई भी रह रहेगी अपने टेक और भैया कोई बात को घबरा की बात नहीं है जीत है अपनी देश का मुलक का मालक है भाई बहुत अच्छा ई भीम बोलो यार अर्जन में जब सु लखा रहा हूं के और दुनिया तो मेरा सरा सब ये सल फल करण वरण ये सब दिख रहा है मगर वो कहा वो वोच को मार के पटक रहा कौन के जर अरे क्या यार वाकी मत पूछ कैसे के यार जैसे मैंने दवा के लियो जो या पूरे घर को पेडू के बाम बामे कृपा मेरा सरा ने मुझे वचन ले लिया और बचन लेके के में मांग की दूर तू तू अगर जे ऐसा करेगा तो मेरा बचन। आर मेरा फरक आएगा रह तो तेरी गलती है आज गाय बन के भी करोगे हमारे जान को फिर भी बनेग रे क्या घबरा कहीं कुरखेतर में मारेंगे यार क्यों फिक्र करे तो? दोनों भाई आर बोलता बतलाता आर डोलता फिरता ना हैं कि कहा नहाइको अर्थ खड़ो अर्थ में एम नकम कंतरा कमार राजा राहराड़ को एक सेंटी आके भी जांग में क्या निकलगी पड़ा पड़ा की में पोला मास में पढ़ो पड़ो कर हारो जबी राजा अर्जुन बोलो बच्चा अंतरा कंवर हाँ गुरुजी, जी होने के बच्चा तेरी जीत देश का मुलक्का मालक हेतु मगर बैराठ में चल के किसी के आगे नू मत कहना गुरु नू कहना सबके आगे कि मैं जीत के आ जाऊं कह रूसे जंग कहा गुरुजी जी नू कहूं मैं जीत के आऊं क्या हां अरे गुरुजी, मैं मरो तो पड़ो तुम मरा मराया क्या कुमारे क्यों ओ गुरुजी दुनिया में इतना काम हो जाए तो मैं भी जीत जाऊं कितना जब कौन कहता है यंत्र कवार भाई में जीतू राड बाज को चिड़िया मारे अगर जे में जंग जीतन लग जाऊं तो बाज चिड़िया मारन लग जाएगी ए गुरु गुरुजी मैं जंग जीतन लायक? जे में जीतू राड बाज को चिड़िया मारे जे में जीतुराड़ सिंह लुगाए पछाड़े गाय नहार मारन लग जाएगी जे में जीतु राड़ मृग चीताकू मारे जय में जीतुराड़ भेड़िया बकरी मारे मैं बाढ़ु पोखड़ो तू है भूपत असल पहाड़ भई मैं अपनी कैसे कहूं राजा है तेरी जीत है पुकार हो गुरुजी जी साधन आप तू जीतो है मैं कैसे अपने बड़ा भाई मेरे बस को तेले बच कह ना <coughs> भी बोला के मारू साड़ा के खट को लो भारत तो सुना दिया राजाजुन बोले कि यार ऐसा कहो मत बोले एक तो सरा क्या क्या आपकी सैटी निकल गए जांग में ऐसी ना हो कभी खौफ के मारे और डर के मारे इसकी जान निकल जाए ऐसे मत बोले यार के भाई बहुत अच्छा तीनों का तीन अर्थ में बैठ के हा धर्म जल धरकुण कहा नाथ पहुंचते मेरा राजा माषा के नियम और कानून का आयदा है जब जंग से जीत के आवे जब इनकी आर्ता लिया जाता है हो रानी संदेशा अंतरा कंवर की मा राजा राव की रानी में हीरा था भर के और आर तो को आर दोनों बराबर खड़ा कंवर राजा जन गुरु जब अंतरा कुर को आर तो ले जब ये तो हाथ सुरसा के कर दिए नू आ मैंने ना करो कुछ भी आ तो गुरु और जब गुरु को आगे थारावे जब वो हाथ कर आगे अब क्या अब यार रानी ने जाने दो दफे चार दफे ऐसे बात देखी मार के आऊंगी थाल तो फट अपने महलन को चली जाती तमाम योध्या आहार ताहर लगते हैं दरबार में तमाम शहर में ये एडवर्टाइज हो रहा आदमी आदमी के मुंह उन्हें भाई देखो बारह वर्ष की उम्र में आ राजा राव का अंतरा कुमार क्या जंगजीत के आया बेचारा होगा गुरु को राजाजन को कोई नाम सब कम से यही लेक साव, तो तो पंडूर का बड़ा भाई राजा डूटल इसकी क्या डूटी क्या नौकरी थी इसे चौपड़ खिलाड़ कर राजा कि गंगू साहब क्या महाराज उन्हें कहा चौपड़ बिछाओ चौपड़ खेलेगा उन्हें किसाबत फट दरबार में चौपड़ बिठाई एक घाव को पास पे राजा राव बैठ जाता है एक घाव को गंगू बैठ जाता है राजा जो जब यार राजा गंग राव पे पास में जब या बजे कह के मेरे गंगू साहब के जी हाँ उन्हें देखो बारह वर्ष की उम्र में मेरा अंतरा कुमार क्या जंगजीत के आया है उन्होंने वाह बहुत अच्छा जीत था जब पासा में जब आई जा बजे कहे जब पासा में जब आई जा बजे कहे अभी तो बिचारो आना लियो आना जबी राजा डोहिटर बोलो कि महाराज हम तो जाने कोई लड़ो हुए कोई मरो हुए तेरी जीत होगी जब क्या मैं और अपना भाई की तारीफ करता कौन राजा डोहिटल ओ महाराज हम तो यही जाने तेरी जीत होगी और नहीं ऐसा ऐसा झुज्जारी ऐसा ऐसा बलंकारी, ऐसा ऐसा योद्धा, क्या ताकत आपका लड़का की? लाख लाख एक लो लाख लाख भूगोल का तेरो जितायो है हो महाराज हम तो ये जाने आपकी जीत होगी चाहे कोई लड़ो हुए कोई हारो हो कोई मरो हो इत बात कहा सोर हूं या के राजा राव गिराड़ के इला मजा करो कहें अरे भो गो साहब तू तो मेरे आगे किसी और की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा लड़का जंग जीत के नहीं आया तू तो किसी और की तारीफ कर रहा मेरे आगे छह पक्का को पास और याने फेंक के दिया या का माथा में कान का में राजा डोहिटर का फट फटिस का तो माथा तो फूट जाता धरकारा बीत तो जा कपड़ा छोगा हो जा कान का राजा ने हुई चढ़का चाट होगी माथा कर कहां होनी का जो अशक्ति आर महलों से द्रोप तो चलिया जे देखे तो जेठ जी को मा तो फूट पड़ो है खुरन का धजकारा जा रहा है का अपना छापक क्षोभा हो रहा भक्ति ने अपना चीर फाड़ो चीर फाड़ के डरा के राख बना के और इसकी टात में भरी माथा में बाकी को खोल पूछ के खाई में फेंको जागो कोई जमाना में बेराठ पी चलो बता उसका खून का कौन का राजा डोहिटर का खून का जब ही द्रोपता के महाराज क्या करा आपने ये भाई राजा राजोटर राज, राज, पासो दिनों खून सिलेंदर नार हाथ में दो ही दीनो सुन रे राजा बाबा तने ई की नो कहीं काम ईरा जा रखे अपना ई धर्म भजन से काम है कम कि तुझे मालूम होना चाहिए कि ये तो बेचारा बड़ा भगतवान बड़ा धनमेश राजा है कि तेरे ये गरीब क्यों मारा मगर इतनी बात सुन के इतना वाका देख के फट अपने महल को आ जाती याने अपना देवर के कोई जेठ के घर का धड़ी के आगे ये जिक्र नहीं करा तुम्हारा बड़ा भाई के साथ और इस राजा ने ऐसा किया के का आगे जिक्र नहीं कर ये दोनों बाप बेटा दरबार में बैठा बैठा बतला रहा और राजा जो हिटलो य दूसरी कोठड़ी में आर सब लोटो लोटो कर हारो इसके खून निकल का माथा में दर्द हो रहा और हूं या अंतरा कुमार ने मैंने कहा पिताजी क्या कि ये कौन है मैं जब से कान लगा रखा मैंने ये कौन कर खिला करे क्या के मेरी चौपड़ खेल रहा जब मैं तो कर रहा था तेरी तारीफ अगर देखो बारह वर्ष की उम्र में मेरा अंतरा कुमार क्या जंगजीत के आया है और इस माधर चौधरी कर दी मेरा आगे किसी और की तारीफ भाई पे वो बात बर्दाश्त ना हुई अंतर कमार मैंने के पास तो के दियो फेंक के माथा फोट को खून बहुत निकल गया तो इसलिए और यह करा रहा है दुनिया में जीण और भरोचा है तो या का पांव पकड़ ले माफी मांग ले अच्छी रहेगी चरा जाओ लुका मेरो ही तो नौकर और मैं माफी मांगू अरा क्या पिताजी तू हो होगो कित नौकर तुम मालूम है कौन है ये कौन है जब कौन कहता है अंतर कमार क्योंकि तो चश्मदी देख आयो ने ओ पिताजी नौकर के ऊपर मत भूल तो साठ सह भूख घूमते आपके द्वारे पिताजी जब इस राजा का बखत था साठ तो हाथी हाथी ऐसा था ये सात सह भूप घूमता जाके द्वारे आते नवा जगत के राजा सारे जितना दुनिया में राजा महाराजा हैं सब इसके लिए सलाम करते मगर ये किसी के लिए सलाम नहीं करता आत इसी जगत के राजा सारे असी भी है मल्लार जैम तान रसोई दिन निकलते निकलते दिन के उगाड़े अस्सी ब्राह्मण इसके रसोई जीम जाते हैं सदाव्रत में जब तो ये दांत चीज को बैठता रहमन लाल जैमता आम रसोई ये सो राजा ना जगत में बीड़ो कोई यही राजा यही धर्म सुत, यही चल पग पूजा सेवा करे पिताजी हम तो दियो बता पिताजी अच्छी कहू पांव पकड़ ले माफी मांग ले घास ले ले बढ़िया काम इतना कर इसमें तो मेरी आ श्याम फर्क आता है मेरा नौकर मैं पांव पकड़ूसरा का रा के पिताजी कौन का नौकर कौन है नौकर मान जब मेरी कहो कि भाई ना मानो क्या तो पिताजी जी ना माने तो छह महीना को दरबार बंद कर दे इतने की चाट अच्छी हो गई और नहीं या को छोटो भाई इतनो कुबद्दी है इतनो शैतान है जे कभी खबर पड़गी तो खटकूला खटकुलाम खटकूला हमसे तमाम बैराट है खत्म कर दिए या कोई छोटो भाई है भी फटिया के जज के छह महीना को दरबार बंद कर दियो दिया तमाम नौकर चाकरन के लिए हम दे दिया कि हाँ भाई जो उनका है, छह महीना की छुट्टी है सबकी दरबार कोई नहीं होगा अपने अपने घरे रहो अब साफ़ छह महीना की छुट्टी कर दी भीम रोजी न उकस पाकर सोतडो ने के तेरी बहान की जो कोई राजा जंगसू जीत के आवे खुशी में आके दोनों दोनों दरबार करें करें ऐपर या उल्लू का पट्टा को या को हमने दरबार बंद हो तो देखो ये वजह क्या है मेरी समझ में नहीं आई या चोस पाना में ना आया और राजा डूटल जो पंडून के बैठे भाई हो वहा होनी भीतर भीतर दवार मिलम पट्टी लगा देवे वाह बाहर ना निकल दे कमरा में अब जे कभी बाहर निकले और खबर पड़गी तो डने क्या बने खैर जैसे तैसे और छह महीना पूरा करा छह महीना पूरा होते ही तमाम शहर के अंदर एडोटाइज होता है। उन्हें के भाई जो शेर चुन का नौकर है आज छह महीना पूरा होगा तमाम दरबार को आ जाओ मैं आज दरबार होगा जो शेर चुन का नौकर तमाम जो धिया अपने ढाल पाती बाण का मान अपने कंधे लगा के तमाम दरबार को आते हैं अपनी अपनी जगह बैठते हैं भीम बोलो के बाद चल रहे सब तो तो पीछे चलिए जब जाने कहा तमाम दरबार फुल भर के बैठ को। और हम भीव ने कर छू जस तसोई करे करियो कंधा पे रख दरबार को चलो ईदान में जा पहुंचो सोदी निगाह चांट पे गई भी कौन की पे राजा डोहेटर की पे तो छह महीना में भी चांट हारी गया थी ना हुई दिल में बोलो कि भाई मान ली बात अगर चे छह महीना के लिए दरबार बंद करा हुआ तो चांट ने बंद करा होने और तरह तो दरबार ही बंद नहीं होता ठीक ये बात है तो बैठे करियो नीचे जादना आजाद की मन में आ राजा राव ग्राड के बराबर गद्दी पेड़ बैठ जाए का भीम जैसे गद्दी पे बैठो और हो गद्दी में सुख खुशबूर महक और के पिछली बात याद ओ परमेश्वर ठीक है कभी हमारा टाइम हमारा वक्त था हम भी अपनी गद्दी पे बैठ के ऐसे इंसाफ करे करो कर मगर आज हमारा वक्त हमारा टाइम ऐसा कि हम नौकर कहा रहा, रह रहा। सान की धार लगी कौता का भेड़ जब ये कहता है भाई वे युग तो पाछ है पड़ा जुग आ गोर पंडू गंगा कहा था आज वह बैठा है ठाकर ठोर धार लग गया अखन मसू और राजा जाकर नहीं लखायो जे देखे तो भी झार जागरू ये बोल रहे बलू रसोईया हाँ गंगा जी वो नहीं कह रहे तु बाड़ो कैसे <coughs> ओ भैया हस धन हसधन गजधन कनक धन उबा रहता पोर तम सतवा दी सतुर हो कदी वह राम दहेंगा और कोई बात का मत करें। ये तो टाइप रहता है आदमी का अब दोनों भाई आपस में समझ गए मगर ये ये क्या ये तीसरा ये मालूम ना पड़ेगी क्या बदलाव उठा और क्या बतला गया जब राजा राव गिराड़ बोल रहे बलूरस हो महाराज मैंने नीचे बैठ नौकर बेहजन कहा नौकर बेहूजन जब भीम बोलो के, भी भी भी के मारू सु कहा करूं ही बैठो बैठो बे किस तरह बतलाता है अब या कु में तो अरे याने गुद्दी पकड़ी आकी कान की राजा राव गिरणी की पकड़ के गुद्धी कचेड़ी के ऊपर के फेंको कुमरन को अभाव कचहरी के पीछे दो अभाव हाँ में जाड़ पड़ोस राख में कंदर का राज राव गिराड़ दराज को राज और याने महलन को हल्ला करी इसकी रानी बोली न साधु सुधा महल को एडाया उन्हें कह रहे भे रानी पिछाणी भी कौन है साधु अरे के तेरो नाच जात तेने कहा बेस बर राख होने के रानी बहुत बुरी अगर जे तेरे याद कोई उपार तरकी हो तो जल्दी से जल्दी बता और ये बैराठिया क्यों भाई बै पांच पंडुवत गंगुवत छठी सिलंदर तो पंडू नी का राणी कीजिए कहा बिचार ओ राणी हथना पर वाड़ा पंडू अगर जे तेरे याद कोई तरकीब पर कोई अकल हो तो बता दे और नहीं अब बैराठिया जब भी रानी बोले कि महाराज जब आपके याद कोई तरकीब पर कोई उपाय नहीं तो मेरे याद क्या होती मगर एक बात है क्या कि बेटी दे तो भेंट दे तो ले तो कोई काज ना मारो एक काम कर, जो ही अपनी लड़की अंतराबाई जाए वे पढ़ाई करें या अगर ये बचगा तो यह उपाय सूर्या तरकी भरने बचना कोई उपाय ना उन्हें चल भाई को एक हाथ राजा पकड़ तो है एक रानी पकड़ती है कहान आता है दरबार में कहा तमाम दरबार फुल भर के बैठो पांच भाई बैठा फिर बराठ को राजा राव गार हाथ जोड़ तो मुंह में घास लेता हैं और ईद लड़के लेके मुझे महाराज मेरी गलती माफ कर और साहब इतना काम है कितना भाई मम सुतनी गुन चोग अत्र पुत्री सोए भेट दुहिटल राव की राजा ई दास मेरी हो महाराज ये मेरी गुबर बेटी है और आपकी भेट डा जब राजा डोहिटल पंडुन को जो बड़ो भाई है ये बोल रहा है राजा तू तो पाप में नरक में नहायो सन नहायो मगर हमने क्यों नहा क्यों एक एक लव्ज में हमने इससे हजार हजार बार बेटी कही आज हम इसे बैरबान बना ले औरत बना ले अपने सुन रहे राजा बावड़ा भूलो कहा भरम पुत्री कह के अस्तरी मेरो डो बार धर्म क्या हमारा धर्म बिगाड़ता है तू एक एक लफ्ज में हमने बेटी कह आज हम या औरत बना ले खबरदार ये लफ्ज अपने जबान पर जा अपने भीम बैठो थोड़ा सा डोडो जब भीम बोलो के बाद क्या बताओ मेरा सराबर डेडा होगा पर शहूर ना झेला को भी जब राजा डोहटर बोलो कहे भाई भी हमें हम शहूरना ना कि हाँ तब में शहूरना ना कैसे ना है भाई कि भाई एक बात बताओ असल के नजीकन बेटा की बहू कहां लगी के भाई असल के नजीकन तो बेटा की बहू बेटी लगी बेटी लगी ने कि हा बेटी हरा के तो कद्दी में ना छोड़े लेंगा अपना इमर कमार को तो जिस वक़त इनके लिए बारह बस को तो मिलो हो रानी सहोदरा रेम न जो कन्हैया जी की बाहर थी रानी सहोदरा दोनों माँ बेटान ने द्वारका जिमे कन्हैया जी के पे छोड़ आया हम किसी मरखिर भी जाएगा और मालक जिंदगी देगा तो इस लड़का से पंडुन को बंश बहाल जब भी ना, ना सो जब भी चलवाएगा तो या दोनों माँ बेटान ने ये आर द्वारका जिम्मे छोड़ आया कन्हैया जी के पास तो तुम व्यकूफ है साढ़े सात से कुछ द्वारका जी में बैठो कन्ह के पी कद कदम कमार आयो कद फेरा पड़ा कद हतना पर कुछ चला कद अपने हमने रात चल के संभालो